संप्रदाय कर्तभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदभ्यो बत्तीस वर्ष बत्तीसवीं वर्ष फिर बत्तीस तीन बार इंद्र छयानवे वर्ष तीन बार वापस आकर के छियानवे वर्ष पूरा होने के बाद फिर और पाँच वर्ष एक से एक वर्ष प्रजापति के पास इंद्र ब्रह्मचर्यवास किया उसके बाद प्रजापति ने उपदेश किया ये शरीर मरते है मरण धर्म वाला है मृत्यु से ग्रास्त ग्रस्त है अमृत असर्य आत्मा का ये अधिष्ठान है सशरीर होने पर जब शरीर में अभिमान है तो प्रिया प्रियाभ्याम आत् प्रिय सुख दुख से युक्त होता है उसे ग्रस्त है अशरीर जब देहाभिमान छोड़ देता है तो सुख दुख का संबंध नहीं होता है सशर होकर के प्रिया प्रिय का अभाव नाश नहीं होता है अश्य जब होता है देहाभिमान छोड़ देता है तो सुख दुख का संबंध नहीं है कहाँ से चलिए? हाँ प्रिय अप्रिय दोनों का संबंध नहीं होगा जब अशरीर हो जाता है ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट होता है अज्ञान का कार्य शरीर आदि के साथ संबंध अभिमान समाप्त हो जाता है अशरीर हो जाता है अशरीर होने के बाद प्रिय और अप्रिय दोनों का संबंध नहीं होता है अप्रिय का संबंध नहीं हो दुख नहीं हो तो कोई बात नहीं प्रिय का भी संबंध नहीं होगा तो ऐसे मोक्ष से क्या मिलेगा सुख भी नहीं मिलेगा प्रियस्पर्शाभाव शुवा मोक्ष से अपमर्थत्व संकते प्रिय का भी स्पर्श नहीं होगा सुख का भी धर्म नहीं सुख भी नहीं रहेगा सुन करके पूर्व की संख्या करता है ऐसे मुख्यतः तो पुरुषार्थ नहीं होगा ऐसे कौन चाहेगा सुख नहीं मिलेगा तो नानु यदि प्रियम अशरीर न स्पृशती थी यम मघवत उत्तम सुश्रुतस्तो बिना समय अभी तो थी तदेव यह प्रिय भी यदि अशरीर को स्पर्श नहीं करेगा तो जैसे इंद्र ने कहा था सुश्रुति अवस्था में स्थित सुसुप्तस्थ बिना समय व्यापी तो नष्ट हो जाता है सशुत अवस्था में स्थित तो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है इसी प्रकार यदि असली रहकर करके दुख प्राप्त नहीं करेगा सुख को भी नहीं जानेगा कुछ नहीं जानेगा जो मग इंद्र ने कहा था बिना सुख प्राप्त करता है तदेव यहाँ प्यापन ये यहाँ यही आपत्ति वही प्राप्त हुआ इस पुरुषार्थ क्या होगा कौन चाहिएगा इसे यह भी मुक्तों गृह्य मुक्त होने पर भी वही हो गया इंद्र ने जो कहा था टीका में स्वाभाविक प्रिया प्रतिषेधात् न अपरा मुक्तिरित उत्तर महा सिद्धांत कहते प्रिय का जो निषेध किया गया विषय जन्य सुख का निषेध किया गया स्वाभाविक जो स्वरूप सुख है उसका निषेध नहीं किया गया स्वाभाविक प्रिया प्रतिषेधात् स्वाभाविक से प्रिय अप्रतिषेधात् स्वरूप सुख है ब्रह्म उसका प्रतिषेध नहीं होता है न अपमर्थत्व तो मुक्ति मुक्ति पुरुषार्थ नहीं होगा अपरुषार्थ हो जाएगा मुक्ति कोई नहीं चाहेगा ये बात नहीं है स्वरूप सुख का प्रतिषेध नहीं होता है इति उत्तरमाह सिद्धांत उत्तर देता है नैष दोष धर्माधर्म कार्यो शरीर संबंधि प्रिया, प्रिया प्रतिषेध से विवक्षित जो धर्म और अधर्म का कार्य धर्म का कार्य प्रिय सुख है अधर्म का पाप का कार्य दुख है जो शरीर संबंधी है प्रिय और अप्रिय इन दोनों का प्रतिषेध किया गया प्रिया प्रिय और प्रिया प्रिय नष्पृशत धर्म का कार्य शरीर संबंधी सुख दुख का प्रतिषेध यहाँ विवक्षित है ठीक है प्रतिषेध में एवं प्रतिषेध कैसे अभिनय करके दिखाते हैं भाष्य में अशरीरम न प्रिया प्रिय स्पृशत ऐसे वाक्य है श्रुति वाक्य अशरीरम प्रिया प्रिय न स्शत अश्र जो हो जाता है उसको सुख दुख का संबंध उसमें नहीं होता है ऐसे कहा गया है टीका में कादाचित्क का ओर ए व प्रिय प्रिय और ऐसा निषेध इत्यत्र नियामकमा हो एक तो स्वरूप सुख नित्य है और एक कादाचित्त है का सुख दुख विषय संबंध से होता है जिस प्रकार ज्ञान दो प्रकार है एक नित्य ज्ञान है एक अनित्य ज्ञान है नित्य ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म रूप ज्ञान नित्य है उसका अभाव कभी नहीं होता है सुस्रुप्ति अवस्था में भी उसका नाश नहीं होता है किंतु जो अनित्य ज्ञान है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान इंद्र के साथ विषय का संबंध होता है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अनुमान प्रमाण से किसी प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान है कादाचित अनित्य ज्ञान है वृत्ति ज्ञान है अंतकरण का परिणाम वृत्ति रूप ज्ञान है वो जागृत अवस्था में है सपन अवस्था में है वो ज्ञान सुश्रुति अवस्था में नहीं मोक्ष में भी नहीं ज्ञान जिस प्रकार अनित्य ज्ञान स्वरूप में नहीं है स्वरूप तो नित्य ज्ञान स्वाभाविक है उसका अभाव कभी नहीं होता है ठीक सुख भी इस प्रकार के नित्य सुख है और एक अनित्य सुख है नित्य सुख है स्वरूप ही जो ज्ञान है वही सुख है जो वही विज्ञानम आनंदम्रम जो विज्ञान वही आनंद है स्वरूप सुख उसका अभाव कभी नहीं हो सकता है स्वरूप है नित्य है हाँ जो विषय इंद्र संबंध से सुख दुख होता है उस सुख का निषेध किया गया वो सुख है कादाचित्त कवि का। होता है अनित्य है कादाचित क्योरेव का। प्रिया प्रियोसा निषेध कदाचित का कवि कवि होने वाले अनित सुख दुखों का ही ये निषेध है न प्रिया प्रिय स्पृशतः कह करके निषेध किया गया इसमें क्या निश्चय कहे निश्चय करने का कारण ज्ञापक क्या है नियामक क्या है आह आगमा पाई नी स्पर्श शब्द दृष्टो यथाशीत स्पर्श उष्ण ही थी आगमा पाई आगम और अपाय वाला उत्पत्ति और नाश वाला उत्पत्ति नाश वाले जो स्पर्श शब्द दिखा गया उसमें कहा जाता है स्पर्श शब्द का प्रयोग किया जाता है अनित्य में दिखाया गया जैसे शीतस्पर्श है उष्णस्पर्श है स्पर्श उष्ण स्पर्श जल में शीतस्पर्श है वन्य का उष्णस्पर्श है ये अनित्य स्पर्श स्पर्श शब्द प्रयोग किया गया इसलिए यहाँ प्रिया प्रिय का स्पर्श नहीं होता है कह करके जो अनित्य स्पर्श उसका निषेध किया गया अनित्य सुख दुख का स्पर्श नहीं होता है ठीक no well है हमें कादाचित्त के स्पर्श शब्दवत न स्वात्मन एतः शब्द अस्ति क्या कादाचित्त का कवि होने वाले में ही स्पर्श शब्द प्रयोग होता है स्पर्श उष्ण स्पर्श अनित्य में प्रयोग होता है न स्वात्मन एतः शब्द स्वरूप में स्पर्श शब्द का प्रयोग नहीं होता है न तो अग्निर् उष्ण प्रकाश स्वभावभूत अग्निनास्पर्श ये भवती अग्नि में स्पर्श है अग्नि का प्रकाश है ये स्वभाव है अग्नि में जो उष्ण स्पर्श अग्नि का जो प्रकाश है उसका संबंध अग्नि के उष्ण स्पर्श का संबंध आपके साथ होगा अग्नि के प्रकाश का संबंध घट के साथ होगा न कि अग्नि के उष्णस्पर्श का संबंध अग्नि के साथ अग्नि के प्रकाश का संबंध अग्नि के साथ ऐसा नहीं होता है स्वभाभूत अग्निना छुटिया अग्निना भवति। स्वभावभूत जो उष्ण प्रकाश उसका अग्नि के साथ संबंध नहीं होता है महास्यमे स्वभावूतर अग्निना स्पर्शे तथा अग्ने हे सवितुर्वा उष्ण प्रकाशवत स्वूपभूत आनंद से प्रिय ने प्रतिशत अग्नि का जैसे उष्णस्पर्श सवितुर्वा सूर्य का उष्ण स्पर्श है प्रकाश उष्ण प्रकाश जैसे स्वभाव है अग्नि में सूर्य में सर्वभूत से आनंद जो ब्रह्म स्वरूप आनंद है विज्ञानम आनंद ब्रह्म सर्वभूत आनंद वो प्रिय उसका नेह प्रतिशत यह प्रतिशत नहीं है विज्ञान आनंद, आनंद ब्रह्म श्रुति कहती आनंद ब्रह्म ये व्यजान आनंद हे ब्रह्म इन श्रुतियों में स्पष्ट कहा गया सर्वभूत आनंद नित्य है उसका निषेध नहीं होता है टीका में भूमि विद्या आलोचनायाम अपनी सुखमात्र से न प्रतिषेध होती त्या भूमि विद्या आगे इसमें चली गई नारद संत कुमार संवाद में उसका विचार करने पर भी स्पष्ट हो जाता है सुखमात्र का आत्मा में प्रतिषेध नहीं होता है सुख सामान्य का हाँ अनित सुख का प्रतिषेध होता है जो धर्म का कार्य धर्म अधर्म कार्य सुख दुख का अनित सुख दुख का प्रतिषेध होता है आत्मा में यह भी भूमिव सुखमित्व जो भूमा ब्रह्म वही ही, ही। सुख है भूमा सुख ब्रह्म ही सुख हे तथापि विषय विषय भेदा भेदाभा तदवस्थ अपुरुषार्थत्व इति संकते ब्रह्म ही सुख हे कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्म सुख आनंदरूप क्या मिलेगा स्वयं यदि चिंटी चिंता बनकर के मिश्री खाओ गुड़ खाओ तो मीठा लगेगा अब कोई चिंटी स्वयं मिश्री बन जाए स्वयं गुड़ बन जाए मधु बन जाए तो उसको क्या लाभ हुआ और उसको दूसरे खाने लग जाएंगे तो अब हानि इसलिए मोक्ष काल में स्वयं आनंद बन जाएगा उसको क्या मिला स्वयं चिंता जा कर के मिश्री बन गए स्वयं चिंटी जा कर के गुड़ बन गया तो उसको क्या मिला हाँ वो स्वयं चिंता चिंटी अलग बन कर रहे गुड़ मिश्री खाते हैं साथ खाते तब तो अनुभव करते हैं इसीलिए यदि ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवती स्वयं ब्रह्म ही हो गया आनंद ही हो गया उसको क्या मिला और उससे अलग रहें जीव बन करके और आनंद का भोग करें तब तो, तो पुरुषार्थ होगा ये शंका करते तथापि विषय विषयी भावे न भेदाभावात एक ही ब्रह्मस्वरूप हो गया जीव विषय और विषयी हम घट को देखते हैं घट ज्ञान का विषय और विषयी हो गया ज्ञान सुख है विषय और विषय है आत्मा ब्रह्म है विषय और उसको विषय करने वाला जीव अलग यदि रहेगा जैसे अभी सुख अनुभव करते हैं सुख आपका विषय आप सुखी है विषय विषय विषय भाव यदि रहेगा तब तो आप सुख अनुभव करेंगे और स्वयं एक अद्वितीय ब्रह्म ही बन गया ना कोई विषय है न कोई विषय कुछ नहीं विषय का ग्रहण ज्ञान ज्ञाता ज्ञे कुछ नहीं रहा भेद नहीं रहा विषय विषय भाव ने भेदा भाव विषय विषय भाव नहीं रहा भेद ही नहीं रहा एक ही स्वरूप हो गया विज्ञान घन आनंद घन बन गया स्वयं ही आनंद के घन बन गया तथवस्तम पुरुषार्थ हो फिर ये ये पुरुषार्थ नहीं है इसको कौन चाहेगा स्वयं मिश्री बन जाना स्वयं आनंद घन बन गया उसको क्या मिलेगा वो तो भोग करने नहीं विषय इंद्रिय ग्रहण कुछ नहीं रहा आनंद का अनुभव नहीं करेगा तो खाली आनंद बनेगा तो उससे क्या लाभ है अपुरषाथ तदवस्थम जैसे अपुरषादोष तो था वही दोसरा पुरुषार्थ नहीं होगा कोई मुक्षा नहीं चाहिएगा संगते नूमन प्रियंह एक असंवेद्य सर्पेण्व्यसद निर्विशेषिता निर्विशेषिता है नेंद्र सद भूम प्रियो भूमा है ब्रह्म है व्यापक हे वह प्रिय है अरे एक ही तो ब्रह्म एक में बा द्वितीय जो प्रिय है भूमा एक ही है एक होगा तो ज्ञान का विषय ही नहीं होगा असंवेद्य तो अपन से भिन्न संवेद्य होगा ज्ञान का विषय होगा ज्ञान का विषय ज्ञान से भिन्न होता है यदि ब्रह्म ही ज्ञान है विज्ञान वही सुख हो गया विज्ञान ही आनंद हो गया तो फिर ज्ञान का विषय कोई नहीं रहे आनंद असंवेद्य हो गया संवेद्य होने के लिए उसे भिन्न संवेदता ज्ञाता होना चाहिए एक अद्वित्य हो गया वही प्रिय है वही आनंद है सब कुछ वही है उससे अतिरिक्त तो कोई ज्ञाता ही नहीं रहा किस का विषय होगा संवेद्य ज्ञेय नहीं होगा स्वरूपण नित्य संवेद्यता तथा स्वरूपत स्वरूपेण वाह वा। पाठ देखो स्वरूप ऐ बुपतः यदि कहेंगे ज्ञ है है तो नित्य संवेद्य स्वयं प्रकाश है तो ज्ञान रूप निर्विशेषता कोई विशेष नहीं रहा ना आनंद अनुभव करता है ना ज्ञान है कुछ नहीं रहा न इंद्र सदिष्ट इंद्र वो नहीं चाहता है बार बार आकर के कहता है नह खलुम संप्रति आत्मा जाना अयम अहम अस्मी न भूतानि, बिना समय वापि तो भवती नहमत भोग्यम पशा ये कहा इसमें तो कोई सुख में नहीं देखता हूँ इस समस्त सूत्यवस्था में अह आयम सम्प्रति आत्मा न जानाती अपने को नहीं जानता है कि अयम अहम असमी मैं हम कहूँ अवस्था में कोई जानता है मैं हम कहूँ जानते हैं न नहीं मैं हम कहूँ यहाँ हूँ ऐसे जानता है अपने को नहीं जानता है दूसरे को तो जानता है ना दूसरे को जानता है नो वईमानी भूतानी ना दूसरे को जानता है तो वहाँ कहाँ रहा बिना समय बापित होती नष्ट जैसे हो गया रहा ही नहीं ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है जैसा नष्ट हो गया नाम मत्र भोग्यम भोग्य सुख नहीं दिखता हूँ ऐसे इंद्र ने कहा था ठीक <coughs> मैंने भेद न पुमर्थ तोपयोगी पूर्व कहता है भेद ही नहीं रहा अभेद हो गया तो पुरुषार्थ तो नहीं होगा सिद्धांतिक कहता है भेद पुरुषार्थ की तो उपयोगी नहीं है भेद नहीं तो पुरुषार्थ तो नहीं होगा ये बात नहीं है सृशत अवस्था में विषय विषय भाव नहीं हुए न पर भी सुख है सब चाहते हैं केवल व्यतिरिक अभावत भेद नहीं रहेगा तो सुख पुरुषार्थ नहीं होता है, ये बात नहीं भेद नहीं होने पर भी सुख स्वरूप सुश्रुति सु, अवस्था में जाते हैं सुख साक्षात्कार पुरुषार्थ सुख साक्षात्कार पुरुषार्थ है सुख अपने से भिन्न होना चाहिए कोई जरूर नहीं सुख साक्षात्कार अनुभव पुरुषार्थ तो सुख साक्षात्कार कैसे होगा अद्वितीय ब्रह्म में साचा अभेद भी विद्यतः अभेद में भी है क्योंकि साक्षात ब्रह्मस्वरूप है य साक्षात अपरक्षात ब्रह्म अविज्ञान आनंद ब्रह्म वही साक्षात कर सुख रूप है अभेद्य में भी है इत आह पूरा पीछे कहता स्वरूपेण यदि होगा तो नित्य संवेद्य तो मोक्ष अवस्था में और बंध अवस्था में कोई विशेष नहीं रहा जो स्वरूप सुख है अज्ञानिका स्वरूप सुख है अज्ञानिका स्वरूप है क्या ज्ञान होने के बाद रहेगा तो दोनों में क्या भेद हुआ बराबर हो गया ज्ञान होने पर सर्वपुख ज्ञान नहीं है तो सर्वसुख नित्य संविद्य निर्विशेषता कोई विशेष नहीं रहा मोक्ष में इंद्र उसको नहीं चाहता है ठीक है मैं आत्मनि विशेष ज्ञान राहित्यम इंद्र से निष्ठम इतुमाह विशेष ज्ञान का अभाव आत्मा में इंद्र नहीं चाहता है सुरक्षित अवस्था में विशेष ज्ञान रहता है विशेष ज्ञान नहीं रहता है सपना अवस्था में रहेगा विशेष ज्ञान जागृत अवस्था में हाँ सुश्रुति अवस्था में नहीं रहता है तो सुश्रुति अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं रहने से इंद्र कहता है उसमें क्या लाभ है ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है ना अहम अतर्भोग्यम पश्यामि इंद्र ने कहा विशेष ज्ञान राहित्यम इंद्र सनिष्ठम विशेष ज्ञान का अभाव इंद्र नहीं चाहता है इसमें हेतु देते हैं इंद्र ने कहा ना मतभोग्यम पश्या टीका में कितरी इंद्र से इष्ट फिर इंद्र क्या चाहता है कहते तद्धि इंद्र से इष्ट यदूता से आत्मा से जानाति इंद्रो ही चाहता है संपूर्ण को अन्य कुछ जाने अपने कुछ जाने तब तो ठीक है पुरुषार्थ होगा न च्रि कंचिदे सर्वान्श लोका आपनोति सर्वांश काम ये न ज्ञान न जिस ज्ञान से अपने को जानता है भूत को जानता है कोई दुख अनुभव नहीं करता है सब लोक को प्राप्त करता है सब काम काम्य वस्तु को प्राप्त करता है जिस ज्ञान से वही ज्ञान इंद्र चाहता है ठीक है मैं यह ना ज्ञान है ना अपने तदिष्टम इंद्र सहित पूर्व समझ जिस ज्ञान से इष्ट इंद्र प्राप्त करता है वही ज्ञान इंद्र चाहता है संपूर्ण भोग संपूर्ण लोक सबकी प्राप्ति हो जाए दुख प्राप्त नहीं करे ये इंद्र चाहता है किमितम विशेष विज्ञानम इंद्र से इष्ट्य कि हित विवक्ष्य तत्म एक होता इष्ट एक होता हित जो हित होगा वो इष्ट होता है ना जो इष्ट होता, होता है वो हित होता है हो हित होगा तो इष्ट होगा हित हो तो इष्ट होगा <laughs> कड़ुआ दवाई इष्ट किसको है हित तो है कितने लोग करेला नहीं खाते कड़ुआ के कर न, कड़वा दवाई है ना कडवा इष्ट है या हित है हित है इष्ट है खाना चाहता है कोई देगा खाएगा नहीं रोग है तो ले लेते हैं चलो जैसा भी हो रोग ठीक करने के लिए इष्ट होता तो स्वास्थ्य ठीक होने के बाद भी खाए <laughs> स्वास्थ्य ठीक होने के बाद कड़वा दवाई कोई खाता है हित हो तो इष्ट होगा कोई जरूरी नहीं इष्ट होगा तो हित होगा इष्ट जिसके रोग है ब्लड प्रेशर नमक खाना चाहता है सुगार है चैनी खाना चाहते हैं। इष्ट तो हे हित तो ये अभी इंद्र जो चाहता है किम इदम विशेष विज्ञान विशेष विज्ञान चाहता है इंद्र सुशुति अवस्था में विशेष विज्ञान रहता है ना नहीं नहीं रहता है तो इंद्र ने कहा ना अहम तर भोग्यम पशा विशेष विज्ञान इंद्र चाहता है इष्टमीतिच्य थे विवक्षते विशेष विज्ञान इंद्र को इष्ट है या हित करोति त्यम अंगीकोती है, तो हाँ, है। किंतु हित नहीं है सत्यम सत्यम सत्यं इंद्रस्य इंद्र चाहता है विज्ञान इमान भूताने मत अन्न लोक सर्वे मत अने अहमेशमी इंद्र तई चाहता है इष्ट हे किन्ुत नहीं हे यु भूत हे मृश अन् लोक काम मेरे सैन्य है मेन का स्वामी मालिक हूँ ऐसा इंद्र को इष्ट है किंतु हित नहीं है द्वितीयम दुष्ती द्वितीय कहेंगे हित है न तो ये इंद्र से हितम इष्ट है किंतु हित नहीं है द्वितीयाद्वेयी भयम भवती द्वितियादिश्रुति श्रुति स्पष्ट कहती द्वितियाद्वेयी भयम भवती द्वितीय से भय होता है तो द्वितीय हित है या इष्ट है हित होगा भय का कारण ये द्वितीय हाँ इष्ट हो सकता है तथापि इष्ट में इंद्रा भी इंदिरा है प्रजापति ना उपदेष्टव्यम तो भी प्रजापति तो ही उपदेश करना चाहिए जो इंद्र चाहता है इतने साल रह करके ब्रह्मचर्य वास करके रहा और उसको कहते जो चाहता है उसको देना चाहिए और चाहता है दिन में सोने के लिए तो गुरु जी थोड़ा सो जाओ दो चार घंटा कहना चाहिए इतने सेवा की कह चलो सो जाओ दो चार घंटा ऐसे करना चाहिए इष्टमेव एक इष्टम इंद्रय प्रजापतिपदेष प्रजापतिष्टी इंद्र उपदेश करना चाहिए एक आशंकिया हित च इंद्र से प्रजापति वक्तव्य को प्रजापति कहना चाहिए सुलभ पुरुषा सतत प्रिय सततम् प्रियवादीन अप्रियपी हित वक्ता श्रोता च दुर्लभ सततम् निरंतर प्रिय बोलने वाले लोक ऐसे प्रिय भाषण करने वाले सब नहीं हो सकते हैं प्रिय भाषण करना एक दैवी संपत्ति है सत्यम ब्रियत प्रियम ब्रियात ना सत्यम अप्रियम सत्य भाषण करे प्रिय भी बोले अप्रिय हो सत्य हो न तो नहीं बोले तो ये तो कहा गया प्रिय भाषी तो सब में नहीं है तो भी प्रिय भाषण करने वाले मिल जाएंगे मिल जाए सुलभा सुलभा पुरुषार राजन सततम प्रियवादी न प्रिय भाषण करने वाले पुरुष अत्यंत दुर्लभ नहीं सुलभ है मिल जाएंगी। किंतु अप्रिय तत् तो हित से पथ्यस्य जो हित हो अप्रिय होने पर भी अप्रिय हो और हित हो उसके वक्ता श्रोता से दुर्लभ हो सुनने वाले तो दुर्लभ हो बोलने वाले भी दुर्लभ हो कोई बोलने वाले कम ही अप्रिय अप्रियपी पत्यस्य जो हित पथ्य हो हित है अप्रिय होने पर भी इसे कहने वाले कम होते हैं और सुनने वाला और कम है कहा हम कैसे कहा हम चलो इधर चले हम कैसे कह दिया ऐसे हमने कहा चलो अप्रिय और पथ्य को सुनने वाले वक्ता और श्रोता भी दुर्लभ है तो आचार्य कवि पिता माता भी बच्चे के लिए जो उसका हित वही कहते हैं जो प्रिय नहीं है इंद्र प्रताधर्म संवाद माता है कौशल त्य उपनिषद में प्रतन है इंद्र के राजस्वाय में पहुँच गया कहा मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा लड़ूँगा इंद्र ने देखा ये मृत्यु होकर के स्वर्ग में आ गया है कितने सामर्थ्य उसके पास है फिर कहता मेरे साथ युद्ध करने के लिए यदि युद्ध करके उसको मार दूं तो क्या बड़ापन है मेरे घर में आया मनुष्य बन करके अब मैं उसको मार दिया मनुष्य को मार दिया तो क्या बड़ापन है तो, तो हमारे लिए सामान्य चीज़ है कुछ नहीं बेचीती होगी कुछ है अच्छा यदि वो कहीं हमको परास्त कर दे जो ऐसे मनुष्य होकर कि राजस्वा में इंद्र में स्वर्ग में आया आकर बोलता है हम लड़ाई करूँगा कहीं उसके पास सामर्थ्य में यदि हार जाऊँ तो क्या होगा बेजी हो तो होगी तो इंद्र बोला नहीं तुमको मैं बरफ़ प्रदान करूँगा बरफ़ मागू खुश होकरगी तो प्रतवर्दन भी तो सामान्य नहीं कहा जो हमारे लिए हित तो वही दे दो हमको क्या कहा जो हित तम सबसे है वही हमको दे दो तो इंद्र तो प्रतिज्ञा की पर देने के लिए का हितो क्या है मनुष्य के लिए हित ब्रह्म विद्या ही हित है अन्य कोई हित नहीं है इष्टत है कोई हित नहीं हित केवल ब्रह्म विद्या है परम ही तो हिततम है हिततम का जो हिता? काली हिता नहीं, हिता तमा. हिता है सौसे जो हित काली हित नहीं हिततम हित है ठंडी के समय गरम कपड़ा हित है किंतु हिततम है सौसे श्रेष्ठ है ब्रह्म विद्या तो फिर इंदिरा ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया आचार्य भी शिष्यों को हित ही, ही बोलते हैं न तो इष्ट हित च इंद्र से प्रजापतिना वक्तव्य हित कहना चाहिए न कि प्रिय ठीक है किन किस हितम चे तथा फिर क्या है इंद्र का हित व्योमबद्ध असररात्मतया सर्वभूतलोकात्मपगमन तो या प्राप्ति तदित इंद्रा वक्तव्य प्रजापतिना अभिप्रेत व्योमबद्ध आकाश के समान असररात्मतया असर्य आकाश जैसे व्यापक सब के अंदर बाहर है आत्मा इस प्रकार असर्य रहे सर्वभूतलोक कामात्म तो वो आत्मा सर्वभूतात्मक आत्मक सर्व आत्म का, सब आत्म का, कामात्मक का। जितने भूत है जितने लोक है, जितने काम्य वस्तु तो आत्मा से भिन्न कोई है ही नहीं जब आत्मस्वरूप ही निश्चय हो गया अहम अस्मी सब कुछ सबकी प्राप्ति होगी या प्राप्ति अहम अस्मी परम ब्रह्म सर्व सर्वात्मक जब सर्वात्मक हो गया मेरे से बिना कुछ नहीं है अप्राप्त क्या रहा बताओ क्या क्या प्राप्त रहा सब प्राप्त हो गया या प्राप्ति तद तो हीतम इंद्राए वक्त में यही इंद्र को कहना चाहिए प्रजापति को ज्ञान हो गया सब प्राप्त हो गया इति प्रजापति ना अभिप्रति ये प्रजापति के अभिप्राय न तो राज्यों राजाप्तिबद्ध अन्य न राजा है उसको राज्य मिल गया राजा को राज्य ज्ञान हो जाने से राज्य मिल गया राज्य तो अपने से भिन्न राज्य की प्राप्ति इसी प्रकार राजा को राज्य की जैसे प्राप्ति होती है राजा से भिन्न राज्य की प्राप्ति होती है इस प्रकार इंद्र को अपने से भिन्न लोक की प्राप्ति और अपने से भिन्न काम की प्राप्ति अपने से भिन्न सर्वभूतों की प्राप्ति इतना नहीं सर्वभूत सर्वलोक सर्व काम अपना अभिन्न है राजा को राज्य की प्राप्ति होती भिन्न राज्य अपने से भिन्न राज्य की प्राप्ति होती इस प्रकार अन्य नहीं है टीका हित वक्तव्य संबंध हित वक्तव्य हितमेव न तो स्थिते स्थिति फलित हित ही कहना चाहिए न कि ये निष्पन्नवा तत्र त्रे सति कौंक बीजानियात्मीक इमा भूता अयमहस्मी अयमहसमी सारा भूत मेय मेरे से बिना कुछ भी नहीं ऐसा जो निश्चय हो गया आत्मीक कम के नीजानियात कौन किसी इंद्रिय के द्वारा किस वस्तु को कौन जानेगा तो सर्व महात्म बाभूत जिस अवस्था में आत्मास्वरूप एक ही हो गया सर्व आत्मा से भिन्न कुछ नहीं रहा अपने ज्ञाता से भिन्न विषय ज्ञ क्या रहा किस कारण साधन से जानने वाला कौन है कुछ नहीं है सब कुछ प्राप्त हो गया सर्व भूता लोकाना काम से आत्मा सच्चिदानंदमात्रा भूता लोकाना सर्व काम भूतलोक काम सारे भूत सारे लोक सारे काम्य वस्तु सब आत्मस्वरूपे उनका आत्मस्वरूप क्या है सच्चिदानंदमात्र सत्चिद आनंद चित चिद्रूप ज्ञान रूप आनंदरूपे तदूपत्वचे मुक्त मुक्तो तदूपहे सदृपहे चिदूपे आनंदूप जो मुक्त हो गया सच्चिदानंद सच्चिदानंद्रह्मस्वूप हो गया कथम तरी तस् इति चोदेति अ अका गया जो ज्ञान को प्राप्त करता है ऐश्वर्य करता है पितृ की लोक की इच्छा करता है देखें किले सर्वे पितर समुपतिषं भावता बंधु बांधव जिसको मिलना चाहता है सब प्राप्त हो जाएंगे क्रीड़ा करता है स्त्री से ज्ञान से एकधा भवती अनेकधा होता है अनेक रूप धारण करता है बहुत ऐश्वर्य कहा गया यदि आत्मा मुक्त जीव मुक्त हो गया तो स्वरूप हो गया जो आत्मा सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है उसे बिना कुछ नहीं तो फिर ऐश्वर्य कैसे होगा किसके साथ खेल क्रीड़ा करेगा फिर लोग कहाँ से आएंगे ये जो श्रुति में कहा गया ऐश्वर्य श्रुति का निर्वाह कैसे होगा प्रश्न करते ननु अस्मिन पक्षी एक ही अद्वितीय यदि आत्मा ब्रह्म हुआ तो लोग काम सब कुछ अपने से बिन्न कुछ नहीं रहा स्वरूप हो गया तो स्त्री भी वा यानी स्त्री से यानी से क्रिया करता है स यदि पितृलोक का काम पितृलोग की इच्छा करता है सब पितृ पति तो हो जाते हैं एकधा होती अनेकथा होती तो ऐश्वर्य श्रुति अनुपन्ना फिर ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होगा टीका में सगुण विद्यावताम यदि ऐश्वर्य तर्गुण विद्यास्तुत्यर्थम संकृत्य थे वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कोई ऐश्वर्य नहीं लोक की प्राप्ति की इच्छा करेगा सो लोग प्राप्त हो जाएंगे जो चाहेगा सो कर लेगा दूसरा ब्रह्मांड बना देगा दूसरे मन की बात वो जान लेगा ये सब कुछ नहीं शुद्ध निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो गया मिला कुछ नहीं वो सर्वात्मक हो गया सर्वात्मक वास्तव भ्रांति नहीं सर्वात्मक हो गया तो तृप्त होगा या अतृप्त रहेगा किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रहेगी वे अपने से भिन्न कुछ नहीं रहा आनंद रूप हो गया ब्रह्म रूप से अवस्थान हो गया वही मुक्ति है अपने से भिन्न कुछ भी अनुप्रमाण भिन्न रह जाए उसकी प्राप्ति नहीं हो तो दुख कहीं द्वितीय भी कर रहा तो भय रहेगा द्वितीय भय भवती स्वरूप हो गया तो नित्य तृप्त हो गया तो सर्व सगुण विद्या से सगुण ब्रह्म की उपासना से जो ब्रह्म लोक में जाता है वहाँ जैसे भोग चाहता है इसे भोग करता है संकल्प आदिवत से पितर समुप्रतिष्ठती यदि संकल्प करता है देखने के लिए अपने पिता पिता महाप्र पिता को सब उसके पास उपस्थित हो जाएंगे वहाँ तो ब्रह्म लोक में स्वर्ग में तो अभिलाष उपनीतम इच्छा करने से प्राप्त होगा खाने की इच्छा है लड्डू तो इच्छा करे पास में लड्डू आ जाएगा फिर खाओ खाने पर मीठा लगेगा पास में रह जाएगा नहीं खाएगा तो मीठा लगेगा और ब्रह्मलोक में लड्डू का चिंतन करते ही उसको मीठा लग गया ना पास में आने का है ना खाने का है और सुविधा है ना खाने का कोई जरूरत नहीं ना मिल सोचने लगा और उसका भोग हो गया ब्रह्म में ऐसा है तो जो सगुण विद्या सगुण ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म लोग जाते हैं इस सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं सगुण ब्रह्म विद्या से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है जैसे क्रीड़ा करना चाहेंगे जहाँ जाना चाहेंगे ये सब ऐश्वर्य सगुण विद्या का फल है निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल नहीं है तो भी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए सगुण विद्या से जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो सब ऐश्वर्य कह दिया गया निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हो गया तो जो सगुण ब्रह्म ज्ञानी को ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो ऐश्वर्य ब्रह्म से भिन्न है क्या भिन्न नहीं तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हो गया स्वयं ब्रह्मात्मक हो गया वो सब उसको प्राप्त हो गया अप्राप्त कुछ तो नहीं रहा सगुण ब्रह्म ज्ञानी को जो ऐश्वर्य प्राप्त है निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी को वस्तु ऐश्वर्य नहीं है किंतु जितने ऐश्वर्य अपने से भिन्न कुछ नहीं है कह करके निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए सगुण ब्रह्म विद्या विद्याल ऐश्वर्य का कथन किया गया ठीक है मैं देखो सगुण विद्यावता सगुण विद्या वाले जो सगुण ब्रह्म के उपाचक उनको ऐश्वर्य प्राप्त होता है यद ऐश्वर्य तर्गुण विद्या स्तुति अर्थम निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए कह देते हैं श्रुति में भी कहा गया वस्तुतः निर्गुण विद्या ब्रह्म विद्या होने पर पित्तु Maggirl, ये पित्तुलों काम स्त्री भी यानेरि ये सब कुछ नहीं है ब्रह्मीभूत से मुक्त से सगुण विद्या अभी प्रत्ययभूतत्वाद फल से तत्वचरित तत्वाद ब्रह्मीभूत से मुक्त जो स्वयं मुक्त ब्रह्मीभूत ब्रह्मस्वरूप हो गया निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होने पर अहमअस्मी परम ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार होने पर स्वयं ब्रह्म हो जाता है मुक्त हो गया सगुण विद्या प्रत्ययभूतत्वाद जो सगुण विद्या है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान से भिन्न है क्या निर्गुण ब्रह्म ज्ञान से निर्गुण ब्रह्म से भिन्न है सगुण विद्या सगुण ब्रह्म कुछ भी नहीं उसका भी प्रत्येक होते उसका भी आत्मस्वरूप है सगुण ब्रह्म विद्या का भी स्वरूप है मुक्त तो उसका स्वरूप सब कुछ है इसलिए फल से तत्वचारितुम भी तत्वाद सगुण विद्या का जो फल है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म से भिन्न है कोई तो नहीं होने के कारण सब उसको प्राप्त हो गया उसको कहते उपचार गौण प्रे प्राप्त क्या हो वो अपने से भिन्ना नहीं तो प्राप्त हो गया निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी निर्गुण ब्रह्म का सगुण विद्या का भी आत्मा है सगुण विद्या का स्वरूप है, है। इसलिए फल भी उसमें गौण प्रयोग किया जाता है ज्ञानी को सब कुछ प्राप्त होता है जो ब्रह्म रूप हो गया यु तत्वादिति परिहति भाषा में न पूरा पूरा पीछे कहता है ऐश्वर्य तो अनुपन्ना सिद्धांत कहता न सर्वात्म सर्वफल संबंध उपपत्ति अविरोधाध निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी सर्वात्मक हो जाता है ब्रह्म सर्वात्म के स्वयं ज्ञानी सर्वात्मक ब्रह्म हो गया स्वयं ब्रह्म स्वरूप होने से उसे भिन्न कुछ नहीं रहा जितने फल है सारे फल का संबंध उसको हो गया सर्वफल संबंध उपपत्तिर अविरोधाध सर्वफल सर्वलोक सर्व काम सर्वभूत सबकी प्राप्ति कोई विरुद्ध नहीं सर्वात्मक हो गया मृदय व सर्वघट करक कुंडादि आप मिट्टी घटक करकर्क कमुंडलू कुंडा आदि मिट्टी से जितने बनाएंगे ये सब पदार्थ मिट्टी को प्राप्त है या मिट्टी से दूर में है मिट्टी उसमें मिट्टी को प्राप्त है मिट्टी को जैसे सब कुछ प्राप्त हो अपना स्वरूप घट हो कारक हो कुादि जो कुछ है मृद रूप को सब प्राप्त है टीका में सर्वात्मक निंदा भी प्राप्त होती अच्छा ब्रह्म सर्वात्मक हो गया सर्वात्म हो गया सबका सुख ब्रह्मज्ञानी के प्राप्त है जितने सुख ऐश्वर्य पूजा है ब्रह्मज्ञानी झोपड़े में बैठा है रोटी क्षेत्र रखे के रोटी खाएगा क्या सोच रहा है जितने पूजा हो रही मेरी पूजा हो रही जितने धर्म शब्द सब मेरी सारा ब्रह्मांड मेरा ही सब कुछ मेरा है कहाँ बैठा है पेड़ के नीचे बैठा है सोच रहा है सब कुछ मेरा है सब कुछ आनंद पूरा पूरा आनंद प्राप्त है उसको कोई पूछता नहीं उधर पूजा किसकी हो रही उससे मेरी ही पूजा हो रही मेरे से भी ना कोई है पूज्य होने के लिए सब कुछ प्राप्त है अच्छा सबके सुख उसका प्राप्त हो गया यदि सर्वात्मक हो गया सबका सुख तो प्राप्त हो गया सबका दुख प्राप्त होगा हो ना नहीं सबकी निंदा सब लोग निंदा किसको कर ब्रह्मयानी दुखी होगा मेरी निंदा हो रही सर्वात्म निंदा प्राप्नोति प्राप्न यदि ज्ञानी सर्वात्मक हो गया केवल स्तुति को प्राप्त करता है ही बात नहीं क्या प्राप्त करेगा निंदा भी सौ की निंदा भी प्राप्त करेगा शंकाकर्ता पूर्व विषय नर्वात्म दुख संबंधों भी सख निंदा सौ का संबंध होगा चेत सिद्धांतिकता न ठीका मैं दुख से दुखितावत तत्मा विद्वान भी न दुखी भविष्य की समाधत्ते रूप में रूप है या नहीं रूप का रूप है ये द्रव्य में रूप है द्रव्य का रूप है रूप का क्या रूप है नहीं धनी के पास धन है धन धनी है या निर्धन है धन धनी है क्या धनी व्यक्ति धनी है व्यक्ति धनी है उसके पास जो धन है वो धनी है क्या तो फिर क्या धन क्या हुआ धन है निर्धन है हैं hmm? धन क्या है निर्धन रूप निरूप नहीं रूप निरूप है घटत ये पुष्प अनरूप है नहीं ये स्वरूप है इसमें जो शुक्ल रूप है वो स्वरूप या निरूप है निरूप है रूप रूप का भी रूप नहीं समझ में आता है ये पुष्प का रूप है रूप का रूप नहीं धनी के पास धन है धन का धन नहीं धन का धन है हैं से जिसको दुख मिलता है वो दुखी है कोई व्यक्ति बैठा है दुख उसको प्राप्त हुआ तो दुखी है उसको जो दुख मिला वो दुख दुखी है या सुखी है बताओ दुख सुखी नहीं है दुखी भी नहीं है दुखी है दुख दुखी है ये दुख दिया है दुख से दुखी तो अभावत दुख में दुखी रहेगा दुखी तो किसी में रहेगा दुखी में दुखा में रहेगा दुख सुखी है या दुखी है दोनों ने सुखी नहीं दुखी नहीं दुख से दुखी तो अभाव अवत तत् आत्मा विद्वान अभी न दुखी जो दुख के आत्मा है विद्वान तो दुख का भी स्वरूप है दुख का वास्तव स्वरूप के आत्मा विद्वान ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप सबका आत्मा है दुख का भी आत्मा है जितने सब पदार्थे सब का वास्तव स्वरूप क्या है ब्रह्म आत्मा घाटा पटादी जितने दुख का भी वास्तव स्वरूप क्या है ब्रह्म है तसे आत्मा विद्वान अविद्वान ब्रह्म रूप है विद्वान पर न दुखी वो स्वयं दुख नहीं है स्वयं दुख है दुखी नहीं है न दुखी भविष्य समाधत है न दुख से आत्म तोपाद दुख को अपना स्वरूप मानता है ज्ञानी किसको अपना स्वरूप मानता है सारा ब्रह्मांड मैं ही हूँ सारा ब्रह्मांड मेरा स्वरूप है मेरे से बिना क्या है ज्ञानी मानेगा दुख को अपने से भिन्न मानेगा नहीं भिन्न मानेगा तो भय लगेगा द्वितीय भय दुख को भी मानता मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप होगा तो स्वयं दुख भी स्वयं ज्ञानी सब क्या हो गया दुख रूप हो गया तो दुखी है दुख दुखी रूप है देखो विद्वान अपनी दुखी भविष्य तीत समा देते न दुख से अपे आत्मा तो दुख भी ज्ञानी का आत्मा है अभिरोध कोई विरोध नहीं सब कुछ आत्मस्वरूप है ठीक है तरी दुखी नाम आत्मा मुक्त दुखी से तत्र दुखी नाम आत्मा मुक्त जितने दुखी है जिनको दुख प्राप्त कर होता है वो दुखी है दुखियों का जो आत्मा है शुद्ध आत्मा वो बद्ध है या मुक्त है मुक्त है जो मुक्त पुरुष है वो तो सर्वात्मक है सर्वात्मक है दुखात्मक हो गया दुखात्मक हुआ ना सर्वात्मक होने से दुखात्मक भी हो गया दुखी स्वयं है न नहीं दुखी का क्या स्वरूप है ब्रह्म है या नहीं जैसे सारे पदार्थ का आत्मा ब्रह्म है दुख का भी स्वरूप आत्मा हो गया ब्रह्म आत्मा दुखी का भी स्वरूप क्या है ब्रह्म तो ज्ञान ब्रह्म स्वरूप हो गया तो दुखी स्वरूप हो गया या नहीं अभी पहले दुख स्वरूप था दुख स्वरूप होने के कारण दुखी नहीं हुआ था किन्तु ज्ञानी जैसे सबका स्वरूप है दुख का भी स्वरूप है सारे दुखी का भी स्वरूप है ना नहीं ज्ञानी दुखी का भी आत्मा ज्ञानी ब्रह्म दुखी नाम आत्मा मुक्त जो मुक्त हो गया ब्रह्म रूप हो गया वो तो दुखियों के बाद स्वरूप हो गया तो स्वयं दुखी हुआ है नहीं दुखी का जो स्वरूप है ब्रह्म आत्मा दुखी का भी स्वरूप है दुखी का भी आत्मा तो दुखी हुआ ना नहीं दुखी हो गया दुखी से आ आत्मनि अविद्या कल्पना निमित्ता दुखानि दुखानी रज्ज्वामिव सर्पादिनी कल्पना निमित्ता नहीं में जो सर्प है कोई कहता सर्प कोई कहता भूछिद्र कोई कहता दंड कोई कहता जलधारा कोई कहता माला जितने कल्पना करते हैं रज्जु में रज्जु से बिना क्या सत्य बताओ रज्जो रज्ज्मिव सर्पादिनी कल्पना कल्पना के कारण जितने है इसी प्रकार आत्मा में दुख क्या है अविद्या कल्पना निमितानी आत्मा में अविद्या है अविद्या कल्पना के कारण ही दुख है वास्तव तो आत्मा में दुख नहीं है मरुभूमि में जल कल्पना हो जाती है बहु जल कल्पना एक दो चार घंटा कल्पना होगी तो कितने इंच मरुभूमि गीली होगी चार घंटा जल देखेंगे तो मरुह कितने इंच गीले होगी एक घंटा में एक इंच तो चार घंटा में चार इंच या दो इंच नहीं ऐसी प्रकार अध्यस्त के धर्म अधिष्ठान के साथ कोई संबंध नहीं अध्यस्त कल्पित है आत्मा में जो दुख लगता है अविद्या कल्पना निमित्त है दुख रज्जाम जैसे सर पा दी अविद्या अशरीर आत्मिकत्व स्वरूप दर्शन है न दुख निमित्त उच्छिन्न आई दुख संबंध संका न संभवती अविद्याष्ट हो गई ज्ञान से अशरीर आत्मयकत्व स्वरूप दर्शन न आत्मा है अशरीर आत्मा एक है अहमसी परम ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार उनसे दुख निमित्त उच्छिन्ना दुख निमित्ता उच्छिन्ना दुख निमित्त अविद्या नष्ट होगी इति दुख संबंध आशंका न संभवती आत्मा में दुख संबंधी की शंका ही नहीं होगी दुख का संबंध किससे से अविद्या से ज्ञान होने पर अविद्या उच्छिन्ना होगी तो दुख का संबंध भी नहीं होगा टीका में न ताव आत्मन स्वभावत दुखित्व आत्मा में दुखित्व स्वभावत नहीं जैसे अग्नि स्वभाव तो उष्ण आत्मा इस प्रकार स्वभाव तो दुख या दुखे दोनों नहीं किंतु आविद्यकम आविद्यक अविद्या के कारण जैसे रज में सर्पदिका है साह च मुक्त से का सा मुक्त से का अविद्या अविद्या मुक्त का दग्ध नष्ट होगी सा मुक्त से दुखित्व अभृषति तो फिर दुखित्व तो की प्राप्ति कैसे होगी दुखित तो अविद्या के कारण तरी विद्या दग्धायां अविद्याम तद्यात ऐश्वर्यमी ईश्वर से सगुण विद्या फलभूत दग्धमेवी अच्छा विद्या से दग्ध होगी कौन हो अविद्या जो ऐश्वर्य है वो पार्थिक ब्रह्म में ऐश्वर्य है क्या शुद्ध ब्रह्म में ऐश्वर्य है माया के कारण है माया अविद्या की अविद्या दग्ध हो जाने पर तद तो तो अध्यापित तो ऐश्वर्य जो अविद्या से आरोपित तो ऐश्वर्य ज्ञान होने के बाद वो रहेगा ईश्वर से सगुण विद्या फलभूत से दग्धमेव सगुण विद्या का फलभूत ईश्वर रूप उसमें ही जो ऐश्वर्य वह भी दग्ध हो गया ये कथम स्तुत्यर्थम यह तद उपदेश फिर स्तुति के लिए ऐश्वर्य का उपदेश कैसे करते हैं इत आशंका करके उत्तर देते हैं शुद्ध संकल्प सर्वभूतेषु शुद्धसत्सक ईश्वरदेहसर्वूतेषु मनसा परसत्पाधि भोक्ता है सर्वा विद्यात्यवहाराण शुद्ध वेदात संकल्प शुद्धसत्वसकता ईश्वर शुद्ध शुद्धसत् त्रिगुणात्मक है माया सत्वरजस्तम तीनों गुण है यदि रजगुण तमगुण दोनों से मिल जाएगा सत्वगुण शुद्ध रहेगा कलुषित तो हो जाएगा सत्वगुण शुद्ध कब होगा रजगुण तमगुण नहीं हो तो शुद्ध शुद्ध सत्व संकल्प उसे संकल्प निमित्ता नाम तो काम आनाम जीव भी यदि रजगुण तमगुण से रहित तो हो जाता है सत्वगुण शुद्ध होता है शुद्ध सत्व होने से जो संकल्प करेगा वो शुद्ध होता है प्राप्त करता है निमित्ता तो काम आना ईश्वर देह संबंध ईश्वर देह में ये संबंध है शुद्धसत्वन काम सर्वूतेशो ही है मानस वो मानस है सौ पर उपाधि द्वारा न भूत परमात्मा ये रूप उपाधि के द्वारा से परमात्मा ही उसका भोगता है सर्वभूत में जितने आनंद है परमात्मा उसका भोक्ता है मानस है ये सर्विद्यात सम्यवहाराण पर आत्मास्पदम जितने अविद्यात व्यवहार है सबका अधिष्ठान आत्मा है परमात्मा है पर एवं आत्मा आस्पदम अधिष्ठान प्रतिष्ठा है परमात्मा में सब व्यवहार सारा संसार व्यवहार जितने है अविद्याकृत व्यवहार सारा व्यवहार सारा ब्रह्मांड का अधिष्ठान क्या है आत्मा ब्रह्म है ना अन्योस्थि उससे भिन्न कुछ नहीं अन्य कुछ है नहीं ये वेदांत सिद्धांत है यही वेदांत सिद्धांत है अपने से भिन्न कुछ नहीं अहमस्ती पर अहमस्मी परम ब्रह्म और उससे भिन्न कुछ नहीं शुद्धम सत्व क्या है रजस्तम्याम असंस्पृष्ट अस्पृष्ट रजगुण तमगुण से असंबद्ध हो गया तत्वगुण शुद्ध हो गया तस्मात्त माया के देशा जाता संकल्प माया में तो त्रिगुण है सत्व रजतम तीन गुण है केवल सत्वगुण हो गया माया का एक उससे संकल्प होते तन्निमित है ये शाम कामान जो जितने ऐश्वर्य विशेष सब ये सत्वगुण के कारण ते तथा शुद्ध सत्व संकल्प निर्मित काना तर्वेश भूतेषु भूत मनोमात्रण ईश्वराभिधान रूपेण सारे भूत में वह मनोमात्रण ईश्वर का ध्यान ईश्वर चिंतन करते सिद्ध होगा सब कुछ प्राप्त होता है जो ईश्वर का ध्यान करता है तदरूप होकर के सारा भूत में ऐश्वर्य सब को प्राप्त कर लेता है ईश्वराख्यन ईश्वर सर्वभूत में रूप हो करके स्वभावेन अभिसंबंधो स्वभाव तो अस्वभावना न दीर्घ अभिसंबंधो माया मायावस्थाया सिद्ध माया अवस्था में सारा ऐश्वर्य सिद्ध होगा अज्ञान हो जाता है शुद्ध हो गया माया ही नहीं रही तो ऐश्वर्य भी नहीं है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होने पर ननु जीवाम एव अविद्या तत्काल संबंधों न ईश्वर से ही अविद्या अविद्या कार्य का संबंध तो जीव में होगा ईश्वर में कैसे होगा यदि चाहते नेत्या जो अविद्या वही माया है नान्योस्तुत्य अन्योअस्थि नान्युअस्ति दृष्टा श्रोता ममता परमात्मा से भिन्न दृष्टा श्रोता मन्ता है ही नहीं जीव अलग है ईश्वर अलग ऐसा नहीं है एक ही आत्मा है नान्युअस्थि दृष्टा श्रोता ममता रूप से जो भान होता है अन्य कोई नहीं पर आत्मा आ पदम सबका अधिष्ठान परमात्मा ये अन्य कोई नहीं ये वेदांत का सिद्धांत है एक अद्वित आत्मा ये सबका अधिष्ठान सब उसमें अध्यस्त आरपित है, ने�� uh Commons, Prophet, है।, है। ग्यान ग्यान ग्यान कोई भी धर्म अधिष्ठान में नहीं शुद्ध ब्रह्म ज्ञान होने पर स्वयं शुद्ध ब्रह्म निर्गुण शुद्ध हो जाता है निर्धर्म को हो जाता है शुद्ध स्वरूप और सगुण ब्रह्म विद्या के ज्ञान होने पर सारे ऐश्वर्य विशिष्ट होता है सगुण ब्रह्म ज्ञानी निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी ऐश्वर्य जीतने हैं उससे भिन्न नहीं होने से उसकी स्तुति के लिए सगुण विद्या का फल कह दिया गया कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होने पर अपने से बिना कुछ भी नहीं ना किसकी प्राप्ति की चाह ना अतृप्ति है अज्ञान नहीं तृप्त आनंद स्वरूप ब्रह्म होकर रहता है ओ आ प्यांतु ममांगानी